आत्मदृष्टि क्या होता है देह दृष्टि क्या होता है आत्मदृष्टि मानने से सब दुख दूर हो जाते हैं देह दृष्टि में सब दुख दूर करने की ताकत नहीं है बड़े योग्य हो जाए श्वास में आकाश तत्वों की प्रधानता हो तो श्वास के गति स्थगित हो जाती है। वायु तत्व की प्रधानता हो तो बारह उंगल श्वास चलता है तेज की प्रधानता हो तो चार उंगल चलता है जल की प्रधानता हो तो सोलह उंगल पृथ्वी तो तत्व तो की प्रधानता हो तो वायु का फोर्स आठ उंगल तक चलता है एक वर्ष लगातार योगी प्रतिदिन नियम से साधना करे तो उसको शारीरिक बल बौद्धिक बल लोकप्रियता लोग आकर्षण प्राप्त हो जाते लोग आकर्षित हो जाए उसको देखकर एक साल की साधना कर दूसरा साल वैसी साधना चालू रहे उसकी तो उसमें कविता रचने का सामर्थ्य आ जाता है कालीदास तुलसीदास भक्ति करते करते बारह वर्ष में जो किया वो पद्धति सर करे तो दो साल में हो जाता है कविता रचने का सामर्थ्य आ जाए अमर कहानी लिख सकता है जैसे कालिदास ने तुलसीदास ने तीसरा वर्ष अगर उसकी साधना चले रहे वो सर्वज्ञ हो सकता है देवताओं के निधि जान सकता है समुद्र पार के बा, बात को सुन सकता है जान सकता है देख सकता है वैसे वो नाड़ियों की सूक्ष्मता जाती है चौथा साल साधना चली रहे तो विलक्षण आनंद शांति वर्ष रात सामर्थ्य आदि योग्यताएं आ जाती है वशिष्ठ पारास्व संकल्प कर दिया कोहरा हो गया दृष्टि डाल दिया और पुत्र हो गया धुतराष्ट्र विद्युत ये सब उनके संकल्प मात्र से सामर्थ्य योग का पांच साल अगर लगा रहे साधना में काया प्रवेश सामर्थ्य आ जाता और लोक लोकांतर में गति करने की शक्ति आ जाती है वैसे एक एक साल साल साधना में बढ़ते जाएं बारह साल अगर करें नाथ संप्रदाय के योगियों की पद्धति है तो साक्षात वो शिव स्वरूप हो जाता है सर्वलोक महेश्वर का जो सत्ता स्फूर्ति सामर्थ्य आनंद है वहां पहुंच जाता है वायु वेग से स शरीर वो जा सकता है मन वेग से जैसे मन में मन से अमेरिका का चिंतन किया सोचक कि में अमेरिका हो जाऊं तो उसका एक मनोवृत्ति वहां वह व्यक्तित्व बनकर अमेरिका हो सकती है एक लंदन एक चीन एक तिब्बत एक अहमदाबाद एक दिल्ली एक कलकत्ता एक बंबई अनेक शरीर धारण कर सकता है। उसकी वृत्ति में इतनी सत्यता आ जाती है और दूसरों को भी करा सकता है जैसे श्री कृष्ण ने हजार एक सौ आठ बना दे और सोलह हजार एक अपने स्वरूप बना दे एक ही दिन में शादियां कर ली पांडवों के साथ भी और कभी कभी भक्तों के साथ भी कभी सोदास के साथ और कभी दूसरों के साथ ये सब सामर्थ्य आ जाते एक रास्ता ही है योग का उतना सामर्थ्य के बाद भी इन अनेकों में अनेक शरीरों में सोलह हजार शरीरों में मैं नहीं हूं लेकिन अनेक भूत पंच भौतिक भूत और भौतिक में जो सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व है वो मैं हूं ऐसा ज्ञान होना चाहिए नहीं तो शरीर दृष्टि अगर बनी रही शायर ऐसे योगी की शरीर दृष्टि बचती भी नहीं है अगर शरीर दृष्टि बनी रही तो करोड़ 500 करोड़ का मालिक भी हो जाए हजार करोड़ का ढगला कट्ठा भी हो जाए बिरला बिरला वालों को तो व्हाइट हजार करोड़ है दूसरे तो कितना हो टेंशन भय चिंता मृत्यु सिर पर है देह दृष्टि है ना देह दृष्टि वाला सुखी नहीं हो सकता आत्मन दृष्टि वाला सुखी होता दूसरा रास्ता यह है कि आत्म आत्मविचार करती नीति करके स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर को अपने से पृथक जाने ठंडी गर्मी स्थूल शरीर को लगता भूख और प्यास प्राण में कोश को लगती है मान और अपमान सूक्ष्म शरीर में होता है और मान को भी देख रहा है अपमान को भी दे, देख रहा है वो स्थूल भी नहीं है सूक्ष्म भी नहीं है प्राण शरीर भी नहीं है वो, वो जो इनसे पृथक है हमेशा वस्तु को देखना तो वस्तु से पृथक होकर देखा जाए वस्तु के से जो पृथक है वही वस्तु दिखेगी व्यवहार काल आप घड़ियाल से पृथक है तभी घड़ियाल दिखती है आप कपड़े से पृथक है तभी कपड़ा दिखता है आप हाथ से पृथक है इसलिए हाथ दिखता है आप कान से प्रथक है इसलिए कान दिखता है कि कान ठीक सुनता है कि नहीं सुनता है आप आंख से प्रथक है इसलिए आंख दिखती है कि आंख ठीक देखती है कि नहीं देखती आप हृदय से प्रथक है हृदय की धड़कनें ठीक चलती है कि जल्दी चलती है कि बराबर चलती है उसको देख रहे आप मन से प्रथक है इसलिए देख सकते हैं कि मन के विचार ठीक है कि नहीं मनोद्विग्न है कि शांत है उसको भी आप देख रहे हैं आप बुद्धि से भी पृथक हैं कि बुद्धि के सही निर्णय है कि गलत निर्णय है ऐसा सब, सब में है और सब से पृथक है जैसे सूर्य के किरण सब में है सूर्यनारायण तो अपनी जगह पर है तो उसके किरण रूपी हाथों से सारे जगत को छू रहे हैं सूर्य का प्रकाश बाहर छा जाता है और उस बाहर के प्रकाश से अंदर कमरा भी प्रकाशित हो जाता है कभी यहाँ तो सूरज साफ दिखता नहीं धूप फिर भी सूरज के किरण यहाँ पहुंच गए हैं अंदर कमरे जहां अपन मैं बैठा हूं यहाँ सूर्य के नज़दीक जाओ तो वहाँ विशेष प्रकाश विशेष गर्मी यहाँ सामान्य प्रकाश ऐसे वो चैतन्य स्वरूप का सामान्य अस्तित्व सर्वत्र अंतकरण में ये मन बुद्धि को भी देख रहा है वहां विशेष रूप में सूक्ष्म रूप और विचार करके और सूक्ष्मता बढ़ाई जाती बुद्धि की तो वह बुद्धि उसमें स्थित हो जाती क्योंकि बुद्धि में पहले तो था ही गई जैसे नमक की पुतली है तो पहले ही उसमें सागर का जल तो था कि और सागर में मिला दी उसकी घनीभूत अवस्था चले गई तो सागर हो गए ऐसे ही बुद्धि आत्मविचारण बनी जाए तो फिर आत्मदेव में प्रतिष्ठित हो जाती वो भी रास्ता है उसको विचार मार्ग का रास्ता कहते हैं ज्ञान मार्ग का रास्ता कहते हैं उसे आत्मदृष्टि कहते हैं तो आत्मदृष्टि से जीव परम सुखी होता है आत्मदृष्टि जगह बिना स्वरम सुख की प्राप्ति नहीं होती संसारी दृष्टि है मैं संसारी हूं ये दृष्टि तो बंधन करता है लेकिन मैं साधु हूं इसमें भी परिच्छनता बनी रहती मैं जोगी हूं जिसमें भी देह की सीमाएं सुरक्षित रहती देह की सीमाएं सुरक्षित रहती देवभाव की मैं त्यागी हूं मैं एकांतवासी हूं एकांतवास अच्छा है त्याग अच्छा है लेकिन वो सीमाएं जब तक तोड़ी नहीं तब तक ये भी बंधन है जो एकांतवासी है उसको भीड़ में परेशानी होगी और जो भीड़ का गुलाम है उसको एकांत परेशान कर देगा जो योगी है उसको भोगी का संग अच्छा नहीं लगेगा जो भोगी है उसको योग की जगह ते नहीं जाते तो पूर्णता नहीं हुई श्री कृष्ण का जीवन समग्र है पूर्ण है और श्री कृष्ण का ज्ञान भी पूर्ण है आचं स्वयं समग्रम माम यथा गया तत् गीता के क्षाध्याय में योग का महिमा बताते हैं सातवें अध्याय की शुरुआत की श्री कृष्ण ने सातवें अध्याय में बताया मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रया योग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन भगवत आश्रय योग योग का है तो भगवत प्राप्त भगवत प्रीति ऐसा जो योग है ऐसे योग के लिए भगवान का समग्र स्वरूप का वर्णन भगवान ने किया योग तो करते कोई सिद्धि पाने के लिए योग करता है लोक लोकांतर में जाने के लिए योग करता है आजकल कर तो थोड़ा जब करेंगे थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे लोग योगी अपने को मानेंगे ये तो हंसी मजाक का योग है योग तो वह है कि इन तत्वों पर दृष्टि डालकर चित्त को की तन्य उन्मुख कर देना क्रिया योग से तो सामर्थ्य अद्भुत सामर्थ्य आता है एक साल अगर ठीक से करे तो बड़ा सामर्थ्य होता उसमें समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण इन आदि में ग्रंथी है तब तक व्यक्ति जीता है वो ग्रंथी खुली के व्यक्ति राम राम सत्य हो गया विशुद्धाख्या चक्र से, से आदमी तुरंत मर जाता है इसीलिए गले में टाचड़ी भी भोंक दो विशुद्ध आख्या चक्र में आदमी मर जाएगा गला कट गया तो मर गए पैर कट गया तो जीता है हाथ कट गया तो जीता पेट में चक्कू घुस गया तो भी आदमी जी लेता है गला कट गया फिर नहीं शांत आ जाता विशुद्धाख्या चक्र मां अगर योगी पहुंचता है जगत उसको सपना जैसा लगता है सोते हुए भी जगता रहता है और जागृत में भी सुषुभति है उसको उसको कोई परिस्थिति या कोई परिच्छनता पूरी तो नहीं होती और अगर होती है तो भी बांध नहीं सकते। जैसे रस्सी में सांप को देखा भयभीत हुए बराबर टार्च रस्सी के सर्फ को भगा दिया फिर रस्सी में सांप देखा तो सांप अब भयभीत नहीं करेगा अब बांधेगा नहीं से उसी चक्र में पहुंचा परिच्छनता बांधेगी नहीं पूरी नहीं होगी और होगी तो भी बांधेगी नहीं कैसे कि जैसे रस्सी में सांप देखा तार्च से उसको ठीक से देख लिया फिर भी रस्सी में बैठे अपनी गद्दी पर कभी कभी और सांप जैसा लगा तुरंत पता चलेगा कि क्या है ऐसे ही बोध हो जाने के बाद परिचिनता सा व्यवहार परिचिन व्यवहार तो परिचिनता में होगा परिचिनता मना समझे देह की सीमा में होगा तो सीमा की स्पूर्ति होगी में ऐसा और दूसरी वृत्ति होगी कि सब वैसे ही है ऐसे रसी में सांप देखा और फिर दूसरी वृत्ति से कहिए तो रस्सी है ऐसा होगा उसलिए उसकी आत्मदृष्टि सजग रहती एक रास्ता है योग का और दूसरा है तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान भी उसे होता है जो प्रीति से योग करता है मैं आसत भगवान कहते मुझ में जिसकी प्रीति है मेरे में जो आसक्त मैं आसत्य मना पार्थ योगम जुंझुन मद आश्रया मेरे आश्रित होकर योग किया है सिद्धि के आश्रित नहीं देह के आश्रित नहीं मेरे आश्रित जो भगवान का माम है वो अपना माम है मैं आसक्त मनापार्थ योगम युंजन मद आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञा सी तत्णू नि संदेह मेरे समग्र स्वरूप को जैसे जानेगा वैसे सुनतो भगवान के समग्र स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक परिस्थितियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा छोटी मोटी परिस्थितियों मृत्यु भी बड़ी परिस्थिति है तो भगवान के समग्र स्वरूप का प्रभाव ज्ञान नहीं हुआ तब तक परिस्थितियों का प्रभाव रहेगा रामकृष्ण परमंश दरिद्र नारायण की सेवा में भंडारा किए थे विधारी लोग लाइन लगा रहे थे अकड़ते झगड़ते दरिद्र नारायण तो अपने स्वभाव के होते हैं। उन दरिद्र नारायणों की लाइन में एक मैले कुचली गुदड़ी ओढ़े कोई विशेष दरिद्र नारायण आ, आ गया तो उन दूसरे दरिद्रों ने उसको धक्के मार के निकाल दिया कि ऐसा गंदा आदमी हमारे लाइन में हमारी पंगत में बैठने के लायक नहीं जो भिखारी थे भटके हुए लोग थे उन लोगों ने भी उसको अपनी पंगत में नहीं बैठने दिया भिखारियों ने साधुओं की बात नहीं है जो दो दो पैसे मांगते रहते हैं कहीं चाय का कप से राजी हो जाते हैं बीड़ी फूंकते रहते हैं कहीं कुछ सड़क के उन ने भी कहते नहीं साधु नहीं, साधक नहीं संत नहीं भिखारी भिखारी दर दर रोटी का टुकड़ा मांगे और बीड़िया फूके और ये करे वो करे ऐसे दरिद्र नारायण उन्होंने भी उस विशेष दरिद्र नारायण को अपनी पंगत में बैठने नहीं दिया कि ये गंदा महिला ये हमारे हमारे साथ हमारे साथ भिक्षा लेने में ऐसा गंदा आदमी गंदी ओदड़ी गोदड़ी ओढ़े इतना ही नहीं सबने हुदूत कर दिया रामकृष्ण देख रहे थे दूर से और रामकृष्ण की उस विशेष दरिद्र नारायण पर निगा की जाकर तो के क्या करते हैं उन दरिद्रों ने भोजन कर लिया और जो पत्तलें थे कि वो तो हुत हो गए थे वो जाकर उन पत्तलों में से चुन चुन के जुटन खाने लगे तो कुत्ता भी पहुंच गया तो कुत्ता भी खा रहा है वो भी खा रहे हैं तो एक हाथ कुत्ते के गले में मानो कोई दोस्त है पुराना एक हाथ से वो जूठन उठा के खा रहे हैं रामकृष्ण ने भारी किसे देखा और उनके चेहरे पर देखा तो आ रहे थे उस समय की भी वही क्षमता थी होड़धूत हुए तो भी चेहरे पर वही समता थी और अब खा रहे हैं तो भी वही समता है कहीं हर्ष नहीं है और कहीं फरियाद नहीं है कृष्ण को समझने में फिर देर न लगी अपने भांजे को बुलाया बोले तू ज्ञान चाहता है ना तो जा उनके चरण पकड़ वो परमंश है उनसे उपदेश ले ले हाँ गया महाराज जी आत्मज्ञान कैसे हो देह दृष्टि से पार कैसे हो क्या के गंगा जल और नाले का जल जब तक भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं हुआ गंगा जल और नाली पनाली के जल में भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं हुआ कुत्ते में और जुट्ठन में और शुद्ध भोजन में जब तक भेद दिखता है तब तक ज्ञान नहीं। ज्ञान पाना है तो सब में देखो। दुधकारने वालों में और साथ में लालिया खा रहा है उसमें और वो माई ठीक है कुत्तों के साथ बैठ के खाती थी उसका मतलब यह नहीं कि कुत्तों के साथ बैठ के खाओ तो ज्ञान हो जाएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है भ्रष्ट हो जाएंगे गंगा जल को और नाले के जल को एक मानेंगे तो भ्रष्ट व्यवहार हो जाएगा ज्ञान की दृष्टि से और ज्ञान की इतनी ऊंचाई की देह दृष्टि बची नहीं भ्रष्ट होने वाला बच्चा ही नहीं भ्रष्ट <laughs> होने वाला जब भ्रष्ट हो जाए भ्रष्ट <laughs> होने वाला जब मिट जाए भ्रष्ट <laughs> नहीं भ्रष्ट होने वाला जब मिट जाए ज्ञान के उस विशाल सागर में तब आदमी सुखी होता है बेह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ नहीं सार। देह की सत्यता दिखी परिस्थितियों की या संसार की सत्यता का अंश जितना प्रगाढ़ है जितनी संसार की सत्यता ज्यादा है उतना तो वो आदमी चिंतित दुखी भयभीत और योग से दूर है है तो बड़ा योगी समाधि निष्ठ और समाधि से उठा तो ये ठीक है ये बेठीक है चालू रहा तो भगवान के समग्र स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ साधक को तो ठीक बैठीक का ख्याल करना ही चाहिए जब तक भगवान के समग्र स्वरूप में नहीं पहुंचा तब तक तो पवित्रता से शास्त्र विधि से जीना चाहिए भगवान के सबग, समग्र स्वरूप का अनुभव हो गया तो फिर उसके ऊपर शास्त्र विधि नियम पुण्य पाप कोई लागू नहीं होता ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं मैं आसक्त आसक्तम मनापार्थम योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथाज्ञास तत्व मेरे में जिसका मन आसक्त है ऐसा है प्यारा अर्जुन तू मेरे समग्र स्वरूप से स्वरूप को निसंदेह तू जैसे समझ सकता है वैसे तू सुन भगवान का समग्र तो स्वरूप का जब तक बोध नहीं हुआ तब तक आंखें मूंद के ध्यान करके अंतर में तो भगवत शांति पाएंगे लेकिन बाहर आएंगे तो भेद भाव से चित्त विक्षिप्त हो जाए और जो आदमी सोचते हैं कि यहां का पानी ऐसा है अब वहां जाऊं और वहां की ठंड ऐसी है तो कहां जाऊं कहां गया तो वहां के लोग ऐसे हैं तो फिर कहां जाऊं कहां गए तो फिर वहां का जरा खान पाना ऐसा है तो यहां जाऊं उसका योग ज्ञान कमजोर हो जाएगा जो जहां है वहां डट के अगर स्वरूप में नहीं जाता है तो वो उसका योग घुमाता रहेगा उसको और उसी को कई लोग मान लेते फकर साहि मस्ती मस्ती नहीं है विवस्था है ध्यान से सुने साधक लोग ये व्यवस्था है उसको मस्ती मान लेते हैं और ऐसे मस्त बहुत घूमते हैं क्या हाल है अपने तो मस्त हैं मस्त कैसे हैं कि बस जहां मौज आई चल दिया जहां मौज आए वहां चल दिया कि जरा सा प्रतिकूलता आई तो भाग लिए <laughs> ये जरा ईमानदारी से गहराई से देख नहीं तो कहीं मन थकता तो नहीं लाला आपको मस्त वो है भूट दूध किया भिखारियों ने और फिर भी शोभ नहीं हुआ वो भटके हुए भिखारियों ने भोजन की पत्तले फेंक दी और उन पत्तलों में भी से उठाकर अपनी सुधार निवृत्त करे फिर भी कोई फरियाद नहीं उद्वेग नहीं वो मस्त है अपन मस्त कैसे अपन तो भगेड़ू राम है मस्त नहीं है जहां प्रतिकूलता पड़ी वहां से भागे और ये अनुभूत सत्य है कि जो आदमी प्रतिकूलताओं से भागता रहता है उसकी प्रतिकूलताएं कभी मिटती नहीं पृथ्वी का एक ऐसा कोई कोना नहीं कि जहां सब अनुकूलताओं और सुविधाएं हो, कहीं एकांत की सुविधा है तो खानपान की प्रतिकूलता है कहीं खानपान की सुविधा है और एकांत की सुविधा है तो हवामान की प्रतिकूलता है कहीं आया हवामान एकांत और खानपान की सुविधा है तो महाराज इर्द गिर्द का कभी थोड़ा बहुत लोक संपर्क प्रतिकूल हो जाएगा कहीं वो सब है तो देखो वायु अनुकूल नहीं पड़ेगा कहीं जल अनुकूल नहीं पड़ेगा ये देह दृष्टि जब तक बनी रही तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा होगा और होगा ही परिच्छिनता को प्रॉब्लम होता है भगवान बोलते मेरे समग्र स्वरूप को कहीं कब्जियात का प्रॉब्लम होगा कहीं वायु प्रकृति है ज्यादा शरीर थका रहता है वो प्रॉब्लम होगा तो कहीं सर्दी का प्रॉब्लम होगा तो कहीं गर्मी का प्रॉब्लम होगा कहीं भिक्षा का प्रॉब्लम होगा गर्मियां होती तो हरिद्वार ऋषिकेश में और हिमालय में साधुओं की भीड़ हो जाती आए ठंडी तो सा रमते राम मस्त राम हो जाए <laughs> ये समग्र स्वरूप को नहीं जाना जो जहां है वहां अगर सुखी नहीं तो वो कुछ में भी सुखी नहीं है हम घाट वाला बाबा को ज्यादा स्नेह उसले करता हूं तो मैंने कई बार उनको कहा कि यहाँ इतनी इतनी असुविधाएं हैं प्रतिकूलता आपको रहने का नहीं भिक्षा का कोई ठिकाना नहीं जहां रहते थे वहां भी पेड़ के नीचे पड़े रहते थे और पेड़ भी मांस के कभी उधर धूप कभी उधर धूप कीड़ियां चढ़ जाती थी मक्खियां काटती थी गर्मी लगती थी मैंने कहा तेरा चलो या फलाने जगह चलो ऐसे बोले भाई कहीं भी जाएंगे तो वहां और कोई कुछ न कुछ प्रतिकूलता आएगी जो जहां है वहां नहीं डट सका तो कहीं नहीं डटेगा उस महापुरुष ने चालीस वर्ष उसी बांसों की छाये के नीचे बिता दिए आ, बांस भी कट गए वो जंगल भी कट गया सोसाइटी बन गई तो पत्थरों का ढगला करके जहां छाये होती वहां बैठ जाते चटाई बिछा के बैठ गए फिर किसी भगत ने खुद सोसाइटी में एकांत में बंगला बना दिया बाबा जी लो आपका बंगला है तो बंगला बंगला हमारा नहीं तुम बनाओ, आ गए कभी बैठ गए तो बैठ गए रह लिए तो रह अभी वहां रहते हैं जंगल की जगह पर जहां बैठते थे वहीं बंगला हो गया सोसाइटी का बंगला भगत का है उसका उपयोग करते हैं अभी तो बाहर से देखो तो बड़े आराम से ठाठ से रहते हैं हिंदू चेला सेवा में हैं, सुबह मालिश होती है, है। दूध मिलता है सुबह पांच बजे गर्मा गर्म दूध पियो ये करो वो करो लेकिन अपनी ओर से ए, किसी प्रतिकूलता के कारण भगे नहीं डटे रहे गला दबाकर गंगा में डुबा देने वाले लोग भी उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए थे मार डालने वाले लोग भी आ गए थे और घनश्याम बिरला जैसे लोग भी सेवा करने के लिए आ गए और कई बार बोला कि आप आज्ञा करो बस न मरने वालों से डरे न सेवा करने वालों से चिपके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 मैं आसक्त मनापार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम नाम अब उनके वृद्धत्व में ऐसा है बुड्ढापे में कि गंगा के पानी से शरीर पकड़ा जाता है घाट पर गंगा घाट स्नान करने आते हैं यात्री लोग तो आज से 25-30 वर्ष पहले तो इतना लोग जानते भी नहीं थे और वैसे फुटपाथ पे घाट पर बस हाथ लंबा करके पानी के आचमन लेते थे लोग फुटपाथ घाट की वहां बैठे रहते थे दोपहर को लोग नहाए धोए माइया हुए वो।, वो भी अपना नहा धोकर लोग उधर कुंडाला बनाकर भोजन करते बैठते तो ये जहाँ कोने में बैठते कभी कभी वो जाट माया, आपस में बातें कर रहे और बातों में रंग में आ जाए उनको पता ही नहीं की पीछे कौन पागल बाबा बैठा वो टेका देकर बैठ जाती थी इनको होता था कि यार ये तो इस स्त्रियां आए फिर सोचे भाई स्त्री आए तो भागू क्या देखा जाएगा शायद ये भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो मानो वो तो समझो दीवाल समझ के बातों बातों में टेका दे देती थी, थी वही पानी वही जुठन थक के चले जाते थे चित्त में शोभ नहीं उद्वेग नहीं उद्वेग आया तो विचार से काट दिया कि भाई साहब ब्रह्म है जा <laughs> ए, ये आत्मदृष्टि विकसित करने मैं आ सकता असक्त मनापार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम भगवान के समग्र स्वरूप को निसंदेह जानो क्या भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में अहंकार प्रकृति अष्टा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये परा और अपरा ये दोनों प्रकृति मेरे से भिन्न है हा? तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मैं भिन्न हूँ यहां आ गई बात की और स्थूल में सूक्ष्म में अभी इस बात को कैसे समझें जैसे छोटे पेड़ पौधे और बड़े पेड़ इनसे सूर्य भिन्न है सूर्य भिन्न है फिर भी सूर्य तत्व में भी है पौधा सूख जाओ उसको जलाओ अग्नि प्रकट होगा अग्नि यह सूर्य के किरण पिया हुआ पौधा है पेड़ को काटो जलाओ तो अग्नि पैदा होगा तो अग्नि तो उनमें औतप्रोत है सूर्य तत्व उनमें औतप्रोत है फिर भी सूर्य उनसे भिन्न है ऐसे स्थूल में और सूक्ष्म में वास्तविक स्वरूप औतप्रोत है लेकिन स्थूल और सूक्ष्म का विलय होने के बाद भी वास्तविक स्वरूप में कोई घाटा और बढ़ोती नहीं होती पेड़ पौधे जल जाने के बाद अथवा स्थिर होने पर भी सूर्य में कोई कमी वैसी नहीं होती ऐसे ही भगवान के व्यापक स्वरूप में भगवान के स्व स्वरूप में भगवान जब नहीं जाना तो भगवान जाना तो मैं मेरे स्वस्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा अनुभव कर लेते योगी वो आत्मदृष्टि है आत्मदृष्टि एक बार हो जाए तीन मिनट के लिए फिर दोबारा गर्भवास नहीं होता भ्रम तो हो सकता है कभी लेकिन वो भ्रम टिक नहीं सकता रस्सी में फिर से सांप का भ्रम हो सकता है लेकिन वो पहले जैसा टिक नहीं सकता ऐसे देह में मैं होने का भ्रम तो हो सकता है क्योंकि पुराना चीरकाल का अभ्यास है मैं देव हूं बोध के बाद भी कभी कभी देहाध्यास होता ही रहता है उसकी सत्यता नहीं दिखती तो यहां योग वशिष्ठ का वचन आज चला है इसी वचन पर हम लोग विचार कर रहे थे के राम जी भूषणी जी बोले है मुनीश्वर भूषण जी कह रहे हैं मुनीश्वर जब तक एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है जिसे पाने से सब दुख नष्ट होते हैं एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है जिसे पाने से सब दुख दूर होते हैं आत्मदृष्टि नहीं पाई तो सब दुख दूर नहीं है उसका मतलब यह नहीं कि जिसने आत्मदृष्टि पाई और वो घाट वाले बाबा के नहीं, मांस के पेड़ के नीचे जो गुजार दे वही आत्मदृष्टि वाला है अथवा कुर्ते के गले में हाथ डालकर और जूठन भिखारियों के जूठन खाए वही आत्मज्ञान की परीक्षा है वो तो कॉपी करेगा डुप्लीकेट करेगा नकल करेगा नकल करने में अकल चाहिए नहीं तो शकल बदल जाती ये ज्ञान नकल से प्राप्त नहीं होता कोई महापुरुष कैसे जिया उसकी बाह्य चेष्टा की नकल करने से नहीं होगा नकल करने में कर्तृत्व तो बना रहेगा परिच्छनता बने रहेगी विचार करके ज्ञान इतना मजबूत करे कि अपना शरीर का जैसा प्रारब्ध है ऐसे जीना खाना रहना हो जाए लेकिन परिचन्नता स्फूरित न हो परिचिनता में अथवा जगत की सत्यता में कहीं उलझ न जाए इसकी सावधानी और सावधानी की अपेक्षा भी विचार दृष्टि मजबूत रखें सावधान होंगे तभी भी सावधान होने वाला बचा रहेगा और विचार दृष्टि करेंगे तो सावधान होने वाला स्वयं भ्रम हो जाएगा पर सावधान और सावधान उसके लिए कुछ नहीं एक तो यह है कि बुराइयों से बचना और दूसरा यह है कि अच्छाई में इतना ओतप्रोत हो जाना कि बुराई से बचने का और न बचने का कोई विचार ही नहीं उठे बुराई दिखा ही नहीं ऐसा सच्चाई में उत्प्रोत हो जाए भलाई में इतने ओतप्रोत हो जाए कि बुराई दिखे ही नहीं और बुराई में गिरे ही नहीं भलाई तो में भलाई आत्मदृष्टि आत्मदृष्टि इतनी मजबूत करो जब देह दृष्टि आती है तभी आदमी का पतन होता है विकार आदि लोभ आदि चिंता आदि भय शोक सब इसलिए आत्मदृष्टि को मजबूत करे सुंदाला ने देखा कि पति की आत्मदृष्टि मजबूत हुई है कि नहीं चुंडाला योग बल से पर पुरुष बनाकर उसके साथ शयन खंड में पलंग पलेट पे के पे। और पति आए देखा देखा के चल वो अपना ध्यान भजन से लग गए चुंडाला ने देखा के अभी इनको शोभ नहीं होता है जाकर कहा के आप तो चले गए थे संध्या करने तो और ये पर पुरुष आया और बला से मेरा हाथ पकड़ के सया पर ले गया मैं उसके पास नहीं गई उसने जबरन किया मेरे से और पतुरता का धर्म है पुकारना चिल्लाना और मैंने सब कुछ किया आप दूर थे आपने सुना नहीं अब आप शोभ नहीं करना बोले शोभ किस बात का कौन किसका पति कौन किसका पत्नी शोभ कैसा फिर बोलते नहीं नहीं आप नाराज नहीं हो गुस्सा मत करो बोले नहीं गुस्सा किस बात का नाराज किस बात और चिंडाला ने अपना योग का पर्दा हटाया वहां कोई पुरुष नहीं कुछ नहीं बोले मैं आपकी अचलता पर बड़ी संतुष्ट हुई हूं प्रसन्न हुई हूं मैंने योग से रचा था पर पुरुष जैसा आपके चितने शोभ नहीं हुआ आपको समग्र अपना स्वरूप दिखता है देवता और इंद्र स्तुति करने को और स्वर्ग में चलो फिर भी शिखर ध्वज वहां नहीं गए बोले सारा ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है तो वहां जाकर सुखी होना ये जाके सुख भोगना अब वो भ्रांति हमारी दूर हो गई तो स्वर्ग के दूत विमान लेकर आए तो आकर्षण न हो और भिखारी हरदूत कर तो शोभ न हो ऐसा अपना स्वरूप है फुटपाथ के भिखारी अपने को लाइन में भी खड़ा न रहने दे अपमान कर दे खाने को टुकड़ा नहीं है भिखारियों के झूठी पत्तलें से दाने चुन के खा रहे और दूसरी तरफ स्वर्ग के दूत आए हैं इंद्र बोल रहा है अब आ, आ, आगता स्वागत करके ले जाने को विनंती कर रहा है वहां का आकर्षण नहीं और यहां का शोभ नहीं मानो उसने आत्मदृष्टि पक्की कर ली ठीक है ना तो शिखर ध्वज के पास भी ऐसे ही हुआ देवता आए इंद्र आए तो वहां गए नहीं तो देखा कि अब शोभ होना चाहिए शोभ का प्रसंग पैदा कर दो पहले तो इंद्र आदि पैदा कर दिए योग बल से ऐसी उसकी योग थी उंडाला की आज तो ऐसी कोई स्त्री देखने को भी नहीं मिलती पुरुष भी ऐसा हमने आज तक देखा नहीं चुंडाला जितना योग सामर्थ्य वाला आत्मदृष्टि को पक्का करना चाहिए आत्मदृष्टि साधन काल में तो करें व्यवहार में लोग समझते हैं कि भजन करने का टाइम अलग और व्यवहार करने का टाइम अलग नहीं नहीं भजन की धारणा व्यवहार काल में भी बनी रहे व्यवहार काल में मैं दे और जगत सच्चा है ऐसी भूल नहीं आनी चाहिए भजन के समय तो आत्मभाव में आत्म मस्ती में ईश्वर शांति में रहें लेकिन व्यवहार काल में भी उस भजन के भाव को पुष्ट करते रहे भजन करने का समय अलग और व्यवहार करने का समय अलग नहीं संसार ईश्वर प्राप्ति की एक ट्रेनिंग स्कूल है और वो स्कूल में हाइय स्कूल में तो पांच घंटे बच्चा पढ़ता छह घंटे लेकिन ये स्कूल में तो चौबीसों घंटा पाठ चलता ही रहता है खाना पीना सोना कांटा चुबा कहीं ठंडी हवा लगी कहीं गरम हवा लगी लेकिन मुझे ठंडी लग रही है एक गलती करके पाठ में से नफास नहीं हूँ मुझे हवा माफक नहीं आती मुझे पानी माफक नहीं आता तो आप पाठशाला में लंबा समय रहने वाले आदमी है मुझे पानी माफक नहीं आता मुझे हवा माफक नहीं आती मुझे लोक माफक नहीं आते मुझे ये माफक नहीं आता तो मुझे माना मेरा व्यक्तित्व तो बना रहा है कि व्यक्तित्व को मिटाना है व्यक्तित्व को सर्जित नहीं करना है व्यक्तित्व को विसर्जित करना है मेरे बहुत सारे चेले हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा आपको अब मेरे चले मैं कौन हूं मेरा तो पता नहीं हो मेरे चले कैसे <laughs> मेरे बहुत सारे आश्रम हैं पटना में मेरा आश्रम है भोपाल में मेरा आश्रम है डिशा में मेरा आश्रम है अहमदाबाद में मेरा आश्रम है दुबई में मेरा आश्रम है हांगकांग में मेरा आश्रम है फलानी जगह मेरा आश्रम है अरे मुझे तो मेरा पता नहीं है मेरा आश्रम कर रहा हूं तो मैं तो ये पाठशाला में और रहने के काबिल हो रहा हूं <laughs> पाठशाला से पार होने की तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं फिर तो ऐसे ही मेरी नौकरी है मेरे बच्चे हैं मेरा घर है इस बात को आप बिल्कुल कपोल कल्पित व्यवहार कल्पित समझो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी नौकरी इतनी सी नहीं तुम्हारा बच्चे तो सारा विश्व तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे। तुम्हारी कोई नौकरी हो नहीं सकती सारे तुम्हारे आज्ञा में चल रहे हैं हवा तुम्हारी आज्ञा में सूर्य और चंद्र नक्षत्र तुम्हारी आज्ञा में दिशाएं तुम्हारी आज्ञा में अनंत ब्रह्मांड तुम्हारी आज्ञा में तुम वो हो तुम किसकी नौकरी करोगे अपने स्वरूप को यार स्मरण करो काय को पांच भौतिक पुतला मानकर मेरी नौकरी है मेरी फर्ज है मेरी ड्यूटी है मेरी बेटी है मेरा बेटा है मेरा घर है मेरा आश्रम है ये, इस भ्रम को तोड़ो और ये मेरा मेरा तो व्यवहार काल में बोलोगे भजन में थोड़े बोलोगे तो व्यवहार काल में भी भजन की स्मृति भजन का ज्ञान ले आओ तब भगवान के समग्र स्वरूप को पालेंगे यह आत्मदृष्टि है मैं दो घंटा बैठा बापू न मिले जरा गया बाद में बाप आए तो मैं फिर आ गया बिल्कुल झूठी बात है मैं बैठा बापू नहीं मिले बाप आए ये सब शरीर को मैं मान के बोल रहा हूँ वास्तव में ये सब होता रहता है मेरे गुरुदेव के स्वरूप की लीला ट्रेनिंग में पास होने का तर्कीब है सेवा करने वाला ऐसा समझता तो मैं सेवा करता हूँ नहीं नहीं सेवा करने वाले की सेवा होती रहती सेवा करने वाले की सेवा होती रहती क्योंकि दो तो है नहीं थे अब दाया हाथ बाएं हाथ की सुरक्षा करता है या सेवा करता है तो क्या सेवा किया बाएं दाएं की करता है तो अरे दाया बाएं सब उसी वही तो है आप आटल बड़ी सेवा करी दौड़ादोड़ करी नाम थी आपने शो लाभ आपने शो लाभ ये परिच्छिन्नता मजबूत हो गई व्यक्तित्व मजबूत हो गया अपने को क्या फायदा ये विचारा न व्यक्तित्व मजबूत हो गया व्यक्तित्व विसर्जन करने का ही लाभ हो रहा है अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ न करो जितना अपने लिए करना छोड़ोगे शरीर है संसार के लिए शरीर संसार से बना है संसार की सेवा में लगा मन है मालिक को मोहब्बत करने के लिए बुद्धि है तत्व तो में स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए बीच में मैं घुसेर दिया इसलिए शरीर को भी पकड़ रखा संसार से मन को भी पकड़ रखा ईश्वर से दूर, बुद्धि में भी भर दिया मैं और मेरा हो गई गड़बड़ और क्या है? इसलिए काकभूषण बोलते हैं कि आत्मदृष्टि के बिना सुख नहीं, नहीं। हरिनाम बिना आनंद नहीं गुरु ज्ञान बिना शांति नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। स्वरूप ज्ञान बिना हरिनाम बिना गुरु ज्ञान बिना सुख शांति नहीं <coughs> हरिनाम बिना आनंद नहीं सोहम ज्ञान बिना शिवोहम ज्ञान बिना ब्रह्म ज्ञान बिना सुख शांति नहीं हरिनाम बिना आनंद नहीं ऐसा दोहरा लेते हैं गवा लेते हैं अगर इन वचनों को ठीक से समझ के स्थित हो जाएं, तो संसार इस ट्रेनिंग स्कूल में से हम बिल्कुल पास हो जाएंगे मैं फिर से याद दिलाता हूं कि ये संसार ईश्वर प्राप्ति की ट्रेनिंग स्कूल है आप तत्परता से पाठ पढ़ लीजिए और पास हो जाइए वह आत्मचिंतन सब दुखों का नाशक है पूरी विलय हो जाएगा फिर भी मेरे अस्तित्व में कोई खतरा नहीं ये ज्ञान पुष्ट रखो मे मरेगा मैं नहीं मरता सृष्टि का एक कण भी जब तक मौजूद है तब तक आपका अस्तित्व मौजूद है और वो शायद वो कण भी हट जाए फिर भी आप नहीं हटेंगे वो आप चीजें तुम्हें बुढ़ापा क्या करेगा तुम्हें मौत क्या करेगी तुम्हें खांसी क्या करेगी तुम्हें चश्मा क्या करेगा मेरा चश्मा मुझे चश्मा आ रहा है मुझे खांसी आ रही आप पाठशाला में ज्यादा रहने के काबिल हो रहे हैं <laughs> देखी परिस्थिति वो मेरी परिस्थिति जितना आप मानते रहेंगे उतना ही पाठशाला में ज्यादा रहना पड़ेगा पाठशाला से पढ़ के निकल जाना है पास हो जाना है क्या? कुछ ऐसे लोग हैं कि पढ़ के निकल जाना है तो जावे ही नहीं आ, कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो पाठशाला में ही रहे हैं नहीं पाठशाला से पलायन भी संभव नहीं है पाठशाला में रहना भी संभव नहीं पाठशाला में से पास होकर उत्तीर्ण होकर निकलना ही अनिवार्य है बाहर की पाठशालाओं में तो हो सकता है बच्चा ना जाए लेकिन संसार रूपी पाठशाला में तो प्रकृति स्थित कर देगी फिर तो चाहे दो पैर के ढांचे में आके रख दे चाहे चार पैर वाला बना के ढांचे में ला के रख दे, दे। संसारूपी पाठशाला में तो प्रकृति धर देती है इसमें घूमते रहो या निकल आओ मर्जी तुम्हारी है इससे बाहर नहीं जा सकते बिना पास हुए बाहर नहीं जा सकते ये ऐसी संसार रूपी ट्रेनिंग स्कूल है महाराज कलेक्टर साहब सुन रहे हैं हेलो आप लोग सब सुन रहे थे संसार ईश्वर को पाने की ट्रेनिंग स्कूल है संसार परमात्मा प्राप्ति की ट्रेनिंग स्कूल है सुख आया और आप चिपके तो धड़ाक लगेगा सुख हिल जाएगा दुख आया आप चाहते हो नहीं इसलिए निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा सुख आप पकड़ रखते हैं इसलिए सुख को रवाना होने की भी व्यवस्था है आपको तो ठंड ठन पाल होने का अनुभव होना चाहिए अब ठन ठन पाल है तो कुछ ऐसी जगह खोजनी पड़ती ऐसे थोड़े कि कोई ऐसा अकल उस से आप जन्मे और चल पड़े ईश्वर के तरफ नहीं किसी न किसी जन्म में ये थप्पे लगी और विवेक जगा है और विवेक का आदर किया किसी न किसी जन्म में चले हैं तब इस जन्म में चल रहे अथवा अभी कोई थप्पे लगे हैं और विवेक जगा और चलना पड़ा है ट्रेनिंग तो स्कूल है आप नहीं पढ़ो तो जबरन पढ़ाया जाता है कुछ न कुछ शोक पैदा हो जाता है कुछ न कुछ प्रॉब्लम घर में कुटुंब में पत्नी में परिवार में शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि ये बार आज चलना ही पड़ता है जाए कहां अगर नहीं चला मनुष्य जन्म में तो फिर चौरासी चौरासी लाख गर्भों में घूम घूम के भी तो फिर चलना पड़ेगा तो अनिवार्य शर्त है मोक्ष अनिवार्य शर्त है मोक्ष होना अनिवार्य है दूसरा ऐच्छिक है मुक्ति लाभ करना ये जीव के लिए अनिवार्य शर्त है जब तक नहीं करेगा तब तक पिटाई घुटाई प्रकृति करती रहेगी कर लिया तो प्रकृति स्वयं अपना पर्दा हटा देगी उसको धन्यवाद करके आदर करके विदा दे देगी कि चलो विद्यार्थी पास हो गया वो प्रकृति देवी संतुष्ट हो जाती है जब तक उत्तीर्ण नहीं होता तब तो प्रकृति इधर उधर कैसे भी करके काम करती रहती है वो बड़ी दयालु करुणामयी है कभी लालच में बच जाती है तो फिर उस प्रकार की देह शरीर दे देती ले भोग ले कोई सार नहीं चूह बन गया तो बिल्ली से डरो बिल्ली बन गया तो कुत्ता से डरो चिड़िया बन गया तो और जीवों से डरो मरो आखर मरो और जन्मो लो तुम जो इच्छा करते हो उसका परिणाम क्या है इच्छित वस्तु और पदार्थ और शरीर छूट जाता फिर तुम्हारे को गर्भ वास्था दुख भोगना पड़ता है ऐसा दिखा देती है प्रकृति ज्ञान भी तो उसकी कृपा से होता है परमात्मा तो कुछ करता नहीं वो तो अकरता है और प्रकृति स्वतंत्र कर नहीं सकती तो फिर कैसे होता है प्रकृति जड़ है जड़ में अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। और चेतन अकरता है तो सारा संसार हुआ कैसे देखो सूर्य अपनी जगह पर है और पृथ्वी जड़ है फिर भी सूर्य के हाजिरी मात्र से पृथ्वी में घास फूस वनराजि बारिश आदि हिलचाल जीव जंतु सब पैदा हो जाते हैं कि नहीं सूर्य अपनी जगह पे बाकीभूत हो जाता है बादल बरसते हैं फूल खिलते हैं घास होता है पेड़ पौधे होते हैं जीव जंतु होते हैं तो सूर्य और पृथ्वी का आपस में भले दूरी पर होते ही पृथ्वी जड़ और सूर्य चेतन की जगह पे रख लेते दोनों का सम्मिश्रण भी नहीं हो मिश्रण भी नहीं हो सकता जड़ चेतन का संयोग भी नहीं हो सकता फिर भी जड़ चेतन के हाजरी मात्र से सृष्टि का व्यवहार हो जाता है जैसे लोहे के कण जड़ है और चुंबक मान लो चेतन है तो चुंबक कुछ नहीं करता और लोहे के कण में अपनी ओर से कोई समझ नहीं है फिर भी चुंबक का ऐसा प्रभाव है कि लोहे के कण खिंच के आ जाते हैं चुंबक हिलता है तो लोहे के कण हिलते रहते हैं कागज के ऊपर लोहे के कण रख दो नीचे चुंबक घुमाओ और कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं कि काफी दूरी तक अपना आभा फेंकते हैं अब लोहे का मैग्नेट काफी दूर तक अपनी आभा फेंकता है तो शुद्ध जो मैग्नेटों को मैग्नेट तो देता है उसकी आभा का तो कहना ही क्या क्या बयान वही सूरज को मैग्नेट तत्व देता है चंद्रमा को पृथ्वी को इसीलिए वो सब में भरा है जैसे लोही चुंबक का चुंबक तत्व अपनी आभा फैलाता है ऐसे चैतन्य की वो आभा है चैतन्य की आभा से प्रकृति देवी काम कर ठीक है वह आत्मचिंतन चीरकाल के तीनों तापों से तपे और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के भ्रम को दूर करता है और तपन मिटाता है अनर्थ कारिणी समस्त दुखों की खान अविद्या को यह आत्मचिंतन नष्ट करता है तो दुखदायी जो अविद्या है अज्ञान है उसको आत्मचिंतन दूर करता है इसलिए आत्मचिंतन आदर ऐसी करना चाहिए चांडाल के घर की दीक्षा ठीक रहे खाने को मिल जाए और आत्मचिंतन करने की सुविधा है तो उस, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए अन्य ऐश्वर्यों से वो बड़ा ऐश्वर्य है जहाँ ब्रह्म विद्या मिलती है ब्रह्म विद्या जैसा और कोई लाभ नहीं है आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। थे आत्मलाभ से परम लाभ कोई नहीं वे कलेक्टर बैठे हैं सोचते होंगे कलेक्टर बनने में तो लाभ है बड़ी पोस्ट है सुन्दर पोस्ट है भाई छोटे लोगों के आगे तो आपकी पोस्ट बड़ी है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे, आगे आपकी पोस्ट बहुत छोटी है इंद्र के आगे प्राइम मिनिस्टर की पद पोस्ट छोटा है और इंद्र जैसा व्यक्ति भी इंद्र पद छोड़कर ब्रह्म विद्या लेने को जाता है तो औरों की क्या बात है ब्रह्म विद्या कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी पोस्ट की कंपेरिजन कर सके साक्षात भगवान विष्णु भगवान शिव जगतंबा काली हे ब्रह्म विद्या को अपना जीवन बना देते हैं ब्रह्म विद्या के प्रभाव में ही रहते हैं ब्रह्म विद्या में मस्त रहते हैं ब्रह्म स्वरूप में इसीलिए भगवान हो के, देव होके पूजे जाते हैं ब्रह्म विद्या का प्रभाव कुछ और है ये लौकिक विद्या लौकिक विद्या से शारीरिक पोषण होता है ब्रह्म विद्या से अपने स्वरूप का भान होता है जिससे सारा विश्व पोषित होता है उस मय का भान होता है ब्रह्म विद्या से विद्या वी मुक्त है विद्या वही है जो मुक्ति कर दे जन्म मरण के चक्कर से बचा दे राग द्वेश अभिनवेश राग मनस अनुकूल विषयों में आकर्षण होना द्वेष माना प्रतिकूलता से खिन्न होना द्वेश हो जावेश माना क्या तो मृत्यु का भय मृत्यु का भय जिसको परिस्थिति विपरीत परिस्थितियों से जो भागता रहता है वो मृत्यु से भी भागता रहेगा और जो मृत्यु से भागता रहता है उसकी मृत्यु होती रहती जो मृत्यु का मृत्यु लेता है न वही ज्ञानी हो जाता है वही रमता राम है तब मैं अपने को रमता देखता है आसन कम्बल उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले तो बहुत रमताराम है लेकिन तो उसमें कोई गिरला सचमुच में रमताराम होता बाकी भागेड़ू राम <laughs> उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि रमता राम की परिभाषा हमने जान ही नहीं है अभी तो भागेड़ राम को रमताराम मान रहे हैं महाराज कहां से आए कि हम तो रमताराम है रमताराम तो ब्रह्म होता है बाकी सब तो भागेड़ राम <laughs> जय जय तो उसका मतलब ये नहीं कि उन सज्जनों का हम अनादर करते हैं न न उनको और ऊंचा देखने की हम अभिलाषा करते हैं जो बागेड़ राम है वो सचमुच में रमता राम हो जाए सारे ब्रह्मांड में जो रम रहा है अपना स्वरूप उसमें टिक जाओ तो रमता राम रमताराम शब्दों के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है अपने स्वरूप में जो रम रहा है अनंत ब्रह्मांड में जो रम रहा है उसमें जगे उसका नाम रमताराम लेकिन जो जगह बदलते हैं वही अपने ऊपर धर देते रमताराम जैसे महाराज महाराज माना जिसने महान राज पाया हो दास कबीर चढ़ो गढ़ऊ ऊपर राज मिलो अविनाशी जिसने अविनाशी तत्वों का साक्षात्कार कर लिया उसको महाराज कहते हैं आजकल तो रसोईया को भी महाराज बोलते हैं महाराज जरा लड़का छोकरा का स्नान करा देना महाराज जरा ध्या में निम्क थोड़ा और ले आना महाराज थाली उठा था देना महाराज जो लड्डू बच्चे वो फ्रिज कर देना महाराज राखा देना <laughs> बिचारे महाराज रसोईया को महाराज बोलते है बेगम्गो को महाराज बोलते ऐसे ही बगौड़ी बगेड़ियों को रमते राम बोलते शब्दों को विचारों को कैसे तोड़ मरोड़ के अन्याय कर देते हम लोग फिर भी वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि हर शब्द निशब्द से निकला निशब्द में सहन शक्ति तो फिर शब्द बोलते हैं कि हम जिस जाति के वैसे ही बने रहे इसीलिए शब्द फरियाद नहीं करते हर शब्द निशब्द से स्फूरत होता है ना और निःशब्द तो है कितना बोझ सह सारे ब्रह्मांडों को चला रहा है कोई फरियाद नहीं करता ब्रह्म ब्रह्म से शब्द प्रगत हुआ तो शब्द क्यों फरियाद करेगा कि कहीं भी विचारों को बिठा दो धर दो चलो भाई विचारवान <laughs> है जो गुण हैं, गुण गुणग्राह्यता है उनके लिए आत्मविचार सुगम है लेकिन जो जटिल मत के हैं उनके लिए कठिन है आप जटिल मत वालों का क्या कि देखो मैं मानना ये जटिलता है काकभूषण जी अपने ऊपर ले आ रहे हैं सज्जन है न उदार आत्मा बोलते हमारे देशों के लिए कठिन है आप जैसे ज्ञानियों के लिए सरल है बात बता रहे हैं लेकिन अपनी और अब ज्ञानी को अपने को छोटा मानने में क्या गाटा है वो जानता है छोटा बड़ा सब मैं ही हूं तो वशिष्ठ जी आप जैसे महापुरुषों के लिए आत्मविचार सरल है गो पद की राय और हमारे देशों के लिए कठिन है देह में करने वालों के लिए हाँ जी हे मुनिश्वर उस आत्मचिंतन की और भी कोई सखी यदि प्राप्त हो तो सब ताप मिट जाए और परम शांति प्राप्त हो वो आत्मचिंतन के एक सखी प्राप्त हो जाए तब भी काम हो जाए जैसे राजा के कोई खास सेविका प्रसन्न हो जाए तो राजा से मिला देते हैं ऐसे आत्मचिंतन की सखी भी प्राप्त हो जाए एक सखी भी राजी हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है।